na krishna krishna, krishna. नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग खास युवाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्रोग्राम करते हैं और इसमें हम लोग अलग अलग एक्सपर्टीज़ को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं जब बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को बहुत सारा मोटिवेशन और इंस्परेशन मिलता है क्योंकि उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस जो है वो साथ में मिलता है हम सभी को जब एक्सपर्ट आते हैं हमारे बीच में वो अपने काम को किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और एक बार पढ़ाई करने के बाद जब वो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और उसके बाद उनसे जब सुनते हैं तो हमें उससे जो है काफ़ी अच्छा एक अनुभव भी मिलता है और साथ ही साथ हमें जो है एक अच्छा अजमसन हम लोग कर लेते हैं एक आइडिया आ जाता है कि हाँ हाँ इस फील्ड में जाने से ये ये चीज़ें हो सकती हैं और मैं ये कर सकता हूँ तो हम अपने आप को भी एक बार अंदर से टटोल लेते हैं तो आइए आप सभी का जीवन आपका करियर अच्छा बने इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के हमारे खास मेहमान हैं करियर ऑप्शन के राहुल बालसिन जी जिनसे हम लोग बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से राहुल जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू रमेश भाई और कैसे हैं आप एकदम बढ़िया आप कैसे हो <laughs> मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी लिस्नर जो विद्यार्थी मित्र हैं वो आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उने अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए और आपका प्रोफेशन क्या है उसके बारे में बताइए जी ज़रूर मेरा नाम राहुल श्रीपत भालेसेन है आ, मैं लोनावला में रहता हूँ और घर में फैमिली में मैं और मेरी मम्मी है हम दोनों रहते हैं साथ में और आ, मैं ब्रह्मा में भी जाता हूँ मेडिटेशन्स वगैरह करता हूँ बचपन से मैं उसका अध्ययन करता हूँ मुझे बहुत रुचि मिलती है उसमें खुशी मिलती है और मैं उसमें बहुत अच्छे से आनंद ले पाता हूँ और रही बात मेरे जॉब की और मेरे करियर की तो मैं पहले से ही फूड इंडस्ट्री में काम करता हूँ और फूड इंडस्ट्री में मुझे बहुत रुचि आती है क्योंकि फूड इंडस्ट्री में काम करते करते जैसे कि हम एक प्रकार से सेवा भी करते हैं और अर्निंग भी होती है लोगों तक अन्न पहुँचाना और उनकी सेवा करना भगवान की याद में हम लोग जो भी अन परोसते हैं तो उसमें एक शक्ति भी मिलती है तो लोगों तक पॉजिटिव एक सकारात्मक एक मैसेज भी जाता है तो उसी प्रकार से हम फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं और जैसे हम लोगों का अभी का शॉप्स जो है केक शॉप्स है और केक शॉप्स काफ़ी जगह पर मुंबई में है अपूना में है और उसी प्रकार हम उनको अच्छे से अच्छा बेटर क्वालिटी में और लोगों को इकोनॉमिकली अच्छे से मिल जाए उसी प्रकार से हम प्रयास करते हैं और हमारा बिज़नेस आगे बढ़ाते हैं उसमें काफ़ी लोगों को जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जिनको नौकरी नहीं है जॉब्स नहीं है तो ऐसे लोगों को भी हम लोग काम पे रखते हैं और उनको काम मिल जाता है नौकरी मिल जाती है और हम हमारा बिज़नेस भी अच्छी तरह से उसको ग्रो करते हैं राहुल बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को जो इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए एक नया टॉपिक आपने छेड़ दिया करियर इन फूड इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री के बारे में मैंने पहले तो सुन रखा था लेकिन उसमें इतनी गहराई से बना ये चीज़ें होती हैं इसमें हम लोग अभी आपसे जानने की कोशिश करेंगे और फूड इंडस्ट्री बना एक बहुत बड़ा फील्ड हो गया इसमें अलग अलग चीज़ें जैसे आपने अभी खाली एक नमूना बताया कि केक इंडस्ट्री आपने केक वाला जो बिज़नेस है वो आप करते हैं केक के आउटलेट मुंबई और लोना पूना वगैरह सब जगह आपके हैं और इसके साथ में बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें नए स्टूडेंट्स भी जुड़ जाते हैं वो भी अपना काम कर लेते हैं और जो लोग नहीं कर पा रहे नहीं कुछ कर पा रहे तो वो लोग भी इसमें जुड़कर अपना सीखते हुए काम कर सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं तो ये एक अच्छी बात आपने बताया कई बार हमारे राजस्थान में जो है काफ़ी बच्चे जो ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं फिर डिग्री हासिल करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है फाइनेंशली इनके पास उतना तो ये लोग आदिवासी बैल्थ से भी बिलोंग करते हैं तो मुश्किल होता है कि उनके लिए आगे पढ़ना तो टेंथ या ट्वेल्थ के बाद फूड इंडस्ट्री में वो कैसे अपनी जगह बना सकते हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे जी बहुत अच्छा सवाल है आपका रमेश भाई जी आ, जैसे कि देखिए एजुकेशन पूरा होने के बाद में सबसे पहले सामने आता है कि हम जॉब करें और किस प्रकार से हमारी अर्निंग हो सकती है ये सब सामने एक सवाल होता है किंतु पहले से यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय में अगर हमारे माइंड में कोई एम ऑब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली हर एक व्यक्ति उसके टूवर्ड्स काम करते रहता है प्रयास करते रहता है किंतु हर एक को वो चांस मिलता ही है और उसी प्रकार से वो कर पाते ही ये हो नहीं पाता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा केक शॉप्स है या हमारे के फैक्ट्रीज है तो हम लोग देखते हैं कि जो टेंथ या टें पास हो गए हैं, ट्वेल्थ हो गए हैं, तो ऐसे जो बच्चे हैं, वह हमारे पास आकर जॉब कर सकते हैं, हमारे काफ़ी आउटलेट्स हैं, मुंबई में है पूना में है तो वहाँ पे वो लोग अपनी पढ़ाई कर कर भी सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं, अपना अर्निंग कर सकते हैं, तो हम लोग सबके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी रखी है कि कोई भी आके ये जॉब कर सकते है हम लोगों की वेबसाइट भी है और हमारे कॉल सेंटर्स भी है वहाँ पे वो कांटेक्ट करके वहाँ पे इंटरव्यूज के लिए आ सकते हैं और हम लोग उनको जॉब प्रोवाइड कर देते हैं तो इसमें नॉमिनल उनको किस तरह का स्किल्स आप देखते हैं इंटरव्यू में क्या पूछते हैं इंटरव्यू में हम लोग उनको उनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है वो पूछते हैं 10, टू ट्वेल्व तक अगर पढ़ाई होती है तो ठीक है उनको जो भी आ, पढ़ाई लिखाई के क्या अकॉर्डिंगली जो भी मतलब वहाँ पे जॉब होता है कि किसे ओपनिंग क्लोजिंग करना है फूड जो भी अपने पास प्रोडक्ट है उसका उसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए और सेल्स करना है कस्टमर से आपको कैसी बात करनी है क्योंकि फूड इंडस्ट्री में एक चीज़ होती है कि आपको कस्टमर को सेटिसफाइड करना है तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन तो आप किस तरीके से उनके साथ बात करते हो आपका एक्शन रिएक्शन कैसे होता है कस्टमर सेटिसफाइड कैसे होता है आपके फूड क्वालिटी आपकी कैसी है आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हो आप अपने फूड के बारे में कस्टमर को किस तरह से समझा सकते हो एक्सप्लेन कर सकते हो तो ये सारी बातें सारी चीज़ों के बारे में हम लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं और उस हिसाब से फिर वो काम करने लगते हैं और सीख भी जाते हैं बहुत कम समय में और काफ़ी लोग फिर उसमें इंटरेस्ट से काम करते हैं और अपना आगे फिर आगे बढ़ते, बढ़ते हैं करियर बनाते हैं और बहुत अच्छा सा कमा पाते हैं अच्छा एक का मना आपका कहने का भाव है कि टेंथ ट्वेल्थ के बाद आप अगर उनको आपके पास आते हैं बच्चे तो उनको एक तरह का लिटिल ट्रेनिंग भी दे, दे देते हैं आप लोग छोटा सा ट्रेनिंग देते हैं जिसमें कम्युनिकेशन कैसे करना है कस्टमर का केयर कैसे करना है और साथ में जो आपके प्रोडक्ट है केक वगैरह जो है उसका फिर किस तरह से संभाल करना है आ, क्लोजिंग और ओपनिंग जो सिस्टम है वो सारी चीज़ें उनको ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं और इससे वो बच्चे धीरे धीरे सीखते हुए भी आगे बढ़ते जाते हैं और इनकम भी अच्छा हो जाता है उनका तो चलिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपने हमारी युवा साथियों को बताया अगर हमे सभी विद्यार्थी जो खास राजस्थान के आदिवासी बेल्ट में रहते हैं उनके लिए ख़ास अपॉर्चुनिटी है खास अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं आपने कम पढ़ा है या टेंथ पास हो गया है और आगे नहीं पास आ, आ, एग, आ, पढ़ाई नहीं करना है या नहीं कर पा रहे तो ऐसे में आपका एक विकल्प ये है कि आप ऐसे इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं और ट्रेनिंग लेकर आप अपना अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं जैसा आपको चाहे, वैसे आप यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगता है कि आप सभी के लिए हैं और आप इनसे जुड़ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल जी जो है फूड uh, इंडस्ट्री के साथ साथ अपना पैशन है उनका गाने का <laughs> तो गाना भी गाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप लोग मेंटली uh, आप बिल्कुल अगर फ्री हो जाते हैं जैसे उन्होंने कहा शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में कि वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आप हर चीज़ को मैनेज कर पाते हैं और मैंटल लेवल आपका जो है किसी भी स्ट्रेस को वो मैनेज uh, कर सकती हैं मेडिटेशन करने के बाद तो इसके बाद क्या होता है कि आप अपना काम भी टाइम पर करते हो जो जॉब आपको दिया है उसे आ, बहुत ही दिल से और लगन से करते हैं और उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं रिलैक्स टेंशन में जब आप फ्री हो जाते हैं तो फिर आप अच्छे गाने भी गा सकते हैं गाने सुन सकते हैं म्यूज़िक प्रेमी हैं तो, तो राहुल जी म्यूज़िक के बहुत लवर हैं म्यूज़िक लवर हैं और संगीत के साथ उनका बड़ा प्यार है तो मैं चाहूंगा कि एक आद हाँ गीत हमारे विद्यार्थी मित्रों को जरूर सुनाइए जो आपका पसंदीदा हो एक एक मुखड़ा अंतरा। जरूर रमेश भाई। जोते से जोते जगाते चलो जो से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दिन दुखी राह में आए जो दिन दुखी सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा प्यार के मोती के मोती लुटाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ओम शांति <laughs> चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया मैं आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा गाते हैं आप ऐसी प्रैक्टिस करें और आप अपना इसको जो है पैशन भी बनाएँ और साथ ही साथ लोगों के बीच में नए गाने लेकर भी आएँ आप ऐसी शुभकामना करते हैं तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडीमोड वन नाइन्टी सुनते रहो मुस्करा रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं करियर इन फूड इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं तो राहुल जी हमारे साथ हैं जो खुद इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बचपन से एक शौक था कि खाना लोगों को परोसा जाए अच्छी चीज़ें खिलाया जाए तो वो शौक़ ने उनका जो है करियर बना दिया है अब आइए हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल कैसे लगता है कि आप जब बचपन से कुछ करते हैं आपको डिज़ाइनिंग अच्छा लगता है कोई भी चीज़ आपको क्राफ़्ट अच्छा लगता है तो आप अपना करियर डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं अब डिजाइनिंग में अलग अलग चीज़ें हैं अगर आपको किसी कार का डिज़ाइनिंग करना है या फिर कपड़ों का डिजाइनिंग करना है या आ, सिविल में कुछ डिजाइनिंग करना है आर्किटेक्ट में कुछ करना है तो वो अलग अलग पार्ट हो जाता है फिर जैसे जैसे आपकी रुचि एंड जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं तो आइए हम लोग आज बात कर रहे हैं करियर इन फूड इंडस्ट्री के बारे में फ़ूड इंडस्ट्री के बारे में और मैं चाहूँगा कि आप हमारे राहुल जी हमारे विद्यार्थी मित्रों को अलग अलग सेक्टर के बारे में बताइए फूड इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री में वैसे तो एक छोटे से छोटे बिजनेस से लेके हम बड़े फाइव स्टार होटल तक भी जा सकते हैं किंतु सबसे बड़ा जो मुख्य पॉइंट आता है वो है पैसे का धन का लेकिन धन अगर हो तो इंसान कोई भी बिजनेस छोटा मोटा कर सकते है लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यदि आपको कोई भी बिज़नेस करना है तो पहले उसका एक्सपीरियंस होना अनुभव होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको सबसे पहले तो उस चीज़ से जुड़ना होगा जैसे कि कोई रेस्टोरेंट है होटल है या उससे रिलेटेड जो लोग है तो वो जगह पर आपको जाकर वो वहाँ पर जाके कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपको पता चलता है कि फूड का प्रोडक्शन कैसे होता है सर्विस कैसी होती है कस्टमर के साथ में आपका लेन देन कैसे होता है आप किस तरह से कस्टमर से बात करते हैं कैसे रिस्पेक्ट करते हैं कैसा प्रजेंटेशन करते हैं बहुत सारी चीज़ें है जो आपको पहले सीखनी पड़ेगी वो सीखने के बाद में जब आप कम पैसे में भी कोई बिजनेस खड़ा करते हो तो आप क्या करते हो आपका एक बेस तैयार करते हो वो जो बेस है वो आपको बिजनेस में आगे बहुत बड़ी बढ़ोतरी देता है क्योंकि आपने सिर्फ आपके पैसा है काफ़ी पैसा है लेकिन आपने बिजनेस खोल दिया लेकिन आपके अंदर कुछ मैनर्स नहीं है या फूड प्रोडक्शन का नॉलेज नहीं है सर्विस का नॉलेज नहीं है और वह करने जा रहे हो कस्टमर आ रहे हैं खा रहे है, पी रहे हैं और वैसे निकल जा रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं उनको सर्विस नहीं मिल रही है तो सब कुछ हाँ आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राहुल जी मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपना करियर फ्रेम करने के लिए बेसिक नॉलेज है हमारे पास होना चाहिए और फूड इंडस्ट्री में अगर हमको अच्छा करना है तो इसमें कोर्सेज़ कुछ है क्या जो हम लोग कर सकते हैं कहां कहां से जी ज़रूर इसके को, को, कोर्सेस होते हैं इसमें इंडस्ट्रियल कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं कैटरिंग कॉलेजेस है काफ़ी चीज़ें हैं आईएम है इंडियन मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कूल्स है कॉलेजेस है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है तो हम लोग इसमें कर सकते हैं आफ्टर टेन आफ्टर ट्वेल्थ हम लोग इसको इंडस्ट्रियल कोर्स वन ईयर का थ्री ईयर्स का हम लोग कर सकते हैं क्या होता है फीसट्रक्चर इसका 15,000 से लेके दो लाख तीन लाख तक का भी होता है जैसे भी सिक्स मंथ का भी कोर्स होता है वन ईयर का भी होता है थ्री इयर्स का भी होता है जैसे आप और उसमें काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग फैकल्टीज होती है जैसे कि आपको सर्विस में करना है आपको प्रोडक्शन में करना है या आपको कुछ अलग उसमें बहुत सारे होते हैं आप कोई किसी कोई भी, भी चूज़ करके कर सकते हैं चलिए राहुल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया फूड इंडस्ट्री के बारे में आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और आपको पूरा जो नॉलेज है आ गया होगा कि फूड इंडस्ट्री में कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं तो आप अपना करियर अच्छा बनाएँ ऐसी शुभ कामना के साथ राहुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और फूड इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज कोट करें हमेशा खुश रहिए और सबको खुश कीजिए धन्यवाद तो <laughs> so चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया खुश रहिए और सभी को खुशियाँ बांटिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राहुल जी को दीजिए अगले मोड पे फिर मिलते हैं कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्कुराते रहो आवाज सुन। कुछ तो नाए जीना सीख ले हवि सुनी लो ना है तुझे आसमा जीना सीख ले हवि